तो युक्त हो या उत्तर इन्द्रिय श्रेष्ठ पशु सर्वाोत्तम अष्ट विद्या आदि पशु और चक्रवती राज्य ऐश्वर्यवाणे काल को परिपूर्ण करो हम त्वा, होगे उत्तम से आप हम तो है कि आपके कोई किसी का, का नहीं कर सकता विषये का ध्या याचना उप का नष्टयास पुनर् वेद मन्त्र मे कहा गया हे शतको ई शत का नम यत है क्रियाए कार्ये इष्टा अर्थ केवल सौ नहीं है शा अर्थ सौ हि है पर यहा शब्द का अर्थ सौ नहीं है अनन्त सब ईश्वर जो है सतत कृतु है अर्थात ईश्वर की क्रियाएं आनंद है कोई भी व्यक्ति ईश्वर की क्रियाओं को नहीं दे सकता थोड़ी सी क्लना करके देख लिया कि एक क्षण भर में आधे मिनट में कितने प्राणी मर जाते हैं इसको कोई व्यक्ति जय नहीं करता मुनुष्य तो थोड़े से कीड़ियों को देखो चीटियों को देखो मच्छरों को देखो घास में जो कीड़े लगते हैं खेत के भरे हुए होते हैं उनको देखो भूमि के अंदर देखो जीव को पक्षियों के रूप में देखो समुद्र की मछलियों के रूप में और कीड़े जो ऊपर जाते हैं देखो के तालाबों में आपको जब इतने भरा होता है कितने मरते हैं और मरे होने को वहां और हो जाता है उधरी योगी में मिनट में कितने काम है परमात्मा जी एक मिनट में कितने प्राणी मरते हैं कितने प्राणी जन्म लेते हैं और ईश्वर उनको सतत मरे हुए को यथा कर्म तथा योगी में भेज रहा है अथवा इसी के अनुकूल कोई गर्व नहीं है करते तो अपने पास रख लेगा कथरा कते तु पा एक रगा ईश्वर ए भिन्न भिन्न कर्मों का फल देना ये भर क्रम कर्ते है उपना कते ज्ञान देह ईश्वर जो उल्टा सोचते हैं उनके मन में भय शंका वह पैदा कर रहे ईश्वर जो अच्छा काम करते हैं आम साफ पैदा कर है। और ज्ञान दो करता कैसे है ऐसे करता है ध्यान ऐसे ऐसे ऐसे लाते हैं या कैसे करता है हम जो काम करते हैं मार घड़ा बनाता है तो मिट्टी उठाता है और खूज उठा के रखता है सिर्फ गंदा लेता है साग को घुमाता है फिर उसमें हाथ डालता है घड़ा बनाने के लिए और चलाता रहता है चलाता रहता है फिर उसे झाता मारता है उसे काट देता है काट के फिर को उठाता है फिर उसको बाहर रख देता है ये तो ऐसे क्रियाएं हुई सुरक्षित करता है संकल्प मा कार्यकाम इचित्र व्यक्ति भी आपी वै के होगे सिद्ध आन् बैो व ईश्वर सर्वाज्ञाप ईश्वर कक्षण विद्यमान है ये कु सर्वाज्ञाप है तु है ऐसे तरीके से कम करते हैं जस्ता कह जाए दस्ता तो है कि वह दूर ही है तो ध्यान सु हमें ऐसा समझे ईश्वर फिर एडिट बिना हिले जुले को बनाता सृष्टिका पालनता सृष्टि बिगाडता अस्ति ब्रे कर्मो कफलेता इया बिना हि धुले संकल्प मात्र लेखनेता मन भूत रहता दुःी भोदी बच्चों का परिवार देखा दो एक लड़का एक पति पत्नी सारे दिन भर दो से दुखी रहे थे दो को नहीं संभालते दे। नहीं देखा अपने पति पत्नी दो और बच्चे भी दो और दिन भर दुखी वो दो को नहीं संभालते और जो इतने संसार को संभालता है वो दुखी रहेगा या सुखी लोग आसी का ने सुख मानते और लोग अच्छे करने का कुख मानते एकी व्यक्ति कथा आती है। गाड़ी वाला आया, वो उनका वा चारपाया भा उ गाडी आरहि भा तू उ मे चारपा टूटना नहीं चाहता चार पाई को दूर नहीं करना चाहता कि तू गाड़ी से उतर और मेरी चार पति को उठा कर फिर दूर कर दे परिश्रम करने से आनंद मिलता है दुख नहीं होता कारण देखना तमो बड़ी व्यक्ति आजीत पड़ा लेना चाहता है आप में जो कोने अधिक पड़ा रहना चाहता है तो जो अधिक पड़ा रहना चाहता है वो तमिक व्यक्ति होता है घंटी लग गई और फिर कौन है तो कल्पना करिए कि मैं चाहिए आज घंटी में रहने वाला हमारे पास में कोई है ही नहीं तो छोड़ दो कोई बात नहीं अपने आप उठ जाएंगे तो ने आज आज है ठीक वो की ना आगा भोजन गोजन को बाटेगा व निर्वाचन केस्याधरक उ धरसे गृहे गोजन बाटने वे नया जना ता अग्नि समती शिक्षा लेना परिश्रमै विद्या पढने मिश्रम इन्द्रियो को जीत परिश्रम समाधि लगाम परिश्रम विविध कार्यो मे परिश्रम है परिश्रम दुख न ये अलग विषय है कि अपि शक्ति अति परिश्रम के तु बीम ये तु अलग बा उचित परिश्रम बौद्धिक और शारीरिक करने वाला व्यक्ति हम इसको प्राप्त करता है समोहन पढ़ते, पढ़ते पढ़ते पढ़ते पढ़ते बहुत दूर चला जाता है एक गांव में हम गए और चरता चढ़ पड़ी चलते भाई ये व्यक्ति को बहुत सोने वाला है बहुत है। का है हम इतना जोता है उनका इतना सोता है हम सुना दो इसको अब और कल है पूरे चौबीस घंटे के पचास दिन में योगा हो जाते है। समोह गुण बढ़ते बढ़ते बढ़ाते उसका स्वभाव जीव आत्मा का तमो गुण दशा बना देता है मनुष्य में क्यों पढ़ा जिस गुण का व्यापार व्यक्ति अधीन करता है वह गुण गुण व्यक्ति को अपनी दशा पुरुषार्थी व्यक्ति वो आगे बढ़ता है और तुमोह गुण का कहता लड़ाई है उसकी रोज स्वाभाविक यह बनाए तो, तो सतत क्रिया करता है और उसमें कहा गया इम कामन आग्रह हे अनंत क्रिया वाले परमात्मन हमारे इस काम को इस प्रयोजन को पूरा करो हमारी दो प्रकार की कामनाएं लौकिक साधन लौकिक उपकरण चाहिए हम दूसरी बात मुक्ति के साधन और मोक्ष चाहिए हम उसके लिए ये सारी बातें आएंगी हमारा राज्य हो हम स्वतंत्र हों हम धन संपत्ति के परिपूर्ण हों। हम वेदों की परम्परा के अनुसार पढे ये हमी कामना आन पूरि पषार्थ क्रूप करवाने पूरिके साहा देता है। पूरा परिश्रम करो विश्व सहायता करो उत्तम काम करने वाले को ईश्वरी यथा योग्य सहायता देता है कुछ लोगों का कहना है कि हम अच्छे काम करते रहेंगे प्रार्थना करने के है आजकल् पढे लिखे लोग ये कि के किम प्रार्थना अफलेगा ईश्वर मे मक काम लिपालि लिपा व्यक्ति जात चालीसेंगे एक दिन भर और कट्टे उठाओ और सीमेंट लो और लिपाई करो अब सीमेंट उठाने वाले कम हैं या एक ही है और हम स्वामी खड़ा है मकान का और वो कट्टा जो उठा दी पारे बेचारा तो क्या करेंगे देरू दीजिए ग्रामीण नहीं आया या वो बेचारा कट्टा उा मे बेचारा ईदो न चाय कि वो, वो स्वामी महाराजी मे सै दे दो ये कट्टा उपा कुङ्गीके बेचारा उा पाया उपे हा लगा किया लिपा आप बताइए उसने प्रार्थनाएं की और उसने सहायता की कर दी तो क्या बुरा काम है, है और यह ध्यान दो क्या उसने उठाने के पैसे काट लिए उसके या काट लीजिए कंजूस व्यक्ति ने उसको भी काटना चाहिए कंजूस व्यक्ति ने यह कहेगा तुम के बीच ने लगा पॉट काटूंगा जो मैंने उठाया न्या करता और परमात्मा का कंजूस रोध नहीं है सहयोग देता है और बदले को कुछ नहीं देता तो ये जो प्रार्थना है परमात्मा हमारे पास में अच्छी हों अच्छे हो, अच्छे घोड़े हों और हमारा सरक्र की राज्य हो ये प्रार्थना पुरुषार्थ के पीछे पुरुषार्थ हम ऐसे बन हम पुरुषार्थ नहीं करते हम मिलकर के नहीं रहते आपस में झगड़ते हैं तो परमात्मा शायद अभी करते आज जो भारत में वैदिक पम्परा का नाम लेते हैं, हैं, कुछ मानने वाले हैं, की नेते है कुछे है ऋषियो जाते है दोष है पारी ने मिखे नी रते आक्रवर्ती राज्य नीर बा ये ईश्वर ज्ञान वर्ग आदि सहायता न दे सरणा और दिले दिल दिल। ये जो करने लोगे प्रारे लाभ आज तक संसार व्यक्ति ऐ जो न बता आज कोई हो आगे की आग अर्थात् को ए व्यक्ति जामादार बता या था कोई? बोलो न पता नोग्यते को नह न योग्यते है अब पुणा देवे। पुणा देवे। आज कोई है आ पि हुआ मांगता है चाहता है और बह बा व्यक्ति अपि अपि अभिमा बोलता कभी अपनी बोलता ना? अंदर तो चाहता है और न जागे देखा एकेटिके भागे हमने कहा अपनी प्रार्थना पत्र लिखो कहोगे मैं असमर्थ हूं और हम के वो पत्र पत्री न लिखे हमने कहा प्रार्थना पत्र लिखो पत्री ही नहीं लिखे अंत में वो चलिया गया पत्र भी लिखा अंदर जी ये चाहे मैं ये भी दिखाऊँ ऐसा भी मंगा नहीं हूँ मांगना भी नहीं चाह रहा अंदर जी चाहता है मुझे छुट्टी मिले बाहर लिखना ले, नहीं चाहता ये एक व्यक्ति मांगता है प्रत्येक व्यक्ति मांगता है और याद रखो यह मांगना भी तो कर गया नहीं है पानी का कर गया मांगना है तो इसलिए ध्यान दो इनके साथ साथ यह भी लाभ है जी ने लिखा प्रार्थना कर लेते हैं का ना करता है और यह अभिमान इतना भयंकर है बस सबके सिर पर चेडा बैठ जाए और अवस्था यह है कि अत्यंत अभिमानी व्यक्ति यह कहता है कि यह अभिमान बहुत भयंकर है भाइयों अभिमान मर कर यह हमारा शत्रु है और स्वयं अभिमान भी है अब क्या करें बड़ी विचित्र अवस्था देखी नहीं देखी आपने अत्यंत अभिमानी व्यक्ति ये कहता अभिमान बहुत भयंकर दोष है सबको नीचा गिरा देता है ये किसी को कुछ नहीं समझता और स्वयं अभिमान तो अभिमान का नाश करना कोई खेल नहीं इन है इनमें से आम क्रोध लोभ मोह भयंकर ये सारे के सारे शत्रु भयंकर तो ये प्रार्थना करने के जो अभिमान का नाश होता है तो प्रार्थना करने के ही होगा अरे किमो एते धमकाते मागते एक और <laughs> ऐसा ही हम चोक सा पे रङ्गी एक, एक, एक बाली एक झूला सा होता था रोटी डालने का वो इतना बढ़ जाता था वो ढोने में जैसे झटकाने वाला नहीं हो उसमें रोटी डालते जाते बाल्टी में सारा शाक डालते जाते और घर पर जाके जाके थे विक्षाते ही ऐसे बोलते दंका के दौड़ाई बोलते हैं आज के वहां मांगने वाले के और अस्तु दे, देता नास्ति धे एता मा का मतल मा आपने देखा ना? आप करते हो तो आपण का कृते महोदय का बढ़ते हैं कि मुझे किम कटोरि <laughs> के क्यो दे अस्ति तु सोच कम क्यों इता बहु उत्सामा कुत्र सोचता ये न सोचता कोसा सोचते अपन सोचते सोचते इदं मिलेगा तु महोदय सन्तोषी तो वह ईमान का नाच होता है और प्रार्थना करने के व्यक्ति पुरुषार्थी बनता है सचमुच किसी उद्देश्य को पूर्ति, की पूर्ति करने वाला व्यक्ति पुरुषार्थ करता जाता है और उसकी पूर्ति के निफिन मानता है हम यहाँ प्रतिनिधि करते प्रस्तार इनको पढ़ाओ इनको घी खिलाओ ये करो ये निमिल रहा वो निमिल रहा फिर आपसे कहते माता जी अथवा आर्य समाधिो आर्य बन्धु हा देख इ धनको चे गी चे दू चे इ पैा चहिए हा परिश्रम कृते आवश्यकता पूर्ति न इदने मुसारता व्यक्ति प्रारना काला पदत पडति का पूरा करो नी मे तु दूसरे सहायता मो अम्बाला मे टूटी सक दूसी अच्छी वर्षा मन ये टूटी क्यो है सरकारने ये बता इसात् स्वयं का हि पडेग पितना सरकारे इो इ दानि व्यक्ति के हते इ तु आधा ला आ दूगा आधा वो आधा महोदय सी बाते मन्त्रो में समय आगे निकलता है और आप इनको लेकर के ऐसा बनने का प्रयास करो और शांति